मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने भाग चौसठ लेखक पंकज अवधिया अहिराज चिंगराज व भृंगराज से परिचय और सांपों से जुड़ी कुछ अनोखी बातें कुछ लोगों को एक स्थान पर खड़ा देखकर मैंने गाड़ी रोकी पास जाने पर पता चला कि किसी के घर में एक सांप घुस गया था अभी ही उसे मारा गया था सामने सांप पड़ा था उसका सिर कुछला हुआ था पर उसमें जान थी उसका शरीर हरकतें कर रहा था इसे चूहा खाने वाला सांप बताया जा रहा था यह नुकसानदा नुकसानदायक नहीं है ऐसा भी लोग कह रहे थे पर उसे देखने से मन में भय उत्पन्न हो जाता था बड़ा ही लंबा सांप था मुझे सर्प विज्ञान का वह नियम याद आ गया कि जितना बड़ा सांप, उतना कम जहर पर यह सभी मामलों में सही नहीं है आधुनिक संदर्भ ग्रंथ बताते हैं कि लंबे साँप भी जहरीले हो सकते हैं जिन्होंने इस सांप को मारा था वे महुए के नशे में धुत थे मेरा कैमरा देखकर जोर से भर गए उन्होंने सांप को अपने गले में डालना चाहा पर उसमें जान थी वह जमीन में गिर गया गाँव के बुजुर्ग उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे भीड़ में से किसी ने कहा कि पहले इसे पूरा मार तो दो क्यों आधा मार तड़पने देते हो यह आवाज़ भीड़ में ही खो गई साँप तड़पता रहा उसके सिर पर जोर का वार हुआ था सिर पिचका हुआ था मेरे साथ चल रहे पारंपरिक चिकित्सक ने कहा कि इसे पानी में छोड़ दिया जाए तो यह बच सकता है भीड़ में कोई उसे बचाने को तैयार नहीं था लोगों ने कहा कि हम जमीन पर सोते हैं और सांप का सम्मान करते हैं पर इतने बड़े सांप को हम बार बार खदेड़ नहीं सकते हैं लोगों का यह भी कहना था कि यदि आप ले जाना चाहें तो इसे गाँव से दूर ले जा सकते हैं घायल सांप को देख उसे गाड़ी में ले जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे इस अवस्था में दुश्मन और दोस्त में अंतर करना शायद ही मालूम हो मोबाइल करके पास के ग्रामीण सर्व विशेषज्ञ को बुलाया गया उसने सांप की जांच की और कहा कि बहुत देर हो चुकी है इस जंगल यात्रा में ध्यान तो बरसात में उगने वाली जड़ी बूटियों पर था पर सांप के विषय में भी अनूठी जानकारियाँ मिलती रही एक स्थान पर हमें बताया गया कि पास के एक नाले में बाढ़ के पानी के साथ अजगर बह कर आया है गाड़ी से उस ओर गए पर सफलता हाथ नहीं लगी फिर सूचना मिली कि घर में बनाई गई एक डबरी में अजगर ने सियार को निकल लिया है वह घर पास में ही था पर एक उफनते नाले के कारण वहां नहीं जा सके सांपों पर चर्चा के दौरान मुझे अहिराज के अलावा चिंगराज और भृंगराज सांपों के बारे में जानने मिला इन सांपों इन दोनों सांपों का विस्तार से वर्णन ग्रामीणों ने किया बताया कि दोनों विकट जहर से युक्त हैं भृंगराज नाम की वनस्पति मैं जानता हूँ पर इस नाम का सांप आश्चर्य का विषय रहा जंगल की खाक छानने पर ये सांप दिखते हैं ग्रामीण साथ चलने को तैयार दिखे पर मैंने पूरी योजना के साथ सुबह से जाने की योजना बनाई फिर इस कार्यक्रम को दशहरे तक टाल दिया जंगल में सांपों को खोजने के लिए थोड़ा सूखा मौसम चाहिए ऐसा ग्रामीणों ने कहा बातों ही बातों में कुछ ऐसे सांप की बात पता चली जो कि जंगल में लोगों का पीछा करते हैं यह डराने वाली बात थी वे गलत नहीं कह रहे थे राज्य के अखबार ऐसे सांपों के जंगलों जंगलों में होने की खबरें विशेषज्ञों के हवाले से प्रकाशित करते रहते हैं मुझे हर जंग तिया नामक सांप के विषय में बताया गया जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते हुए चलते हैं चिंगराज भिंगराज हरजंग जैसे स्थानीय नाम वैज्ञानिक साहित्यों में नहीं मिलते हैं जब तक इन्हें मैं देख ना लूं, ग्रामीणों की बातों के आधार पर हवा में तीर मारना बेकार है दशहरे के बाद की यात्रा ने मुझे कौआ कौव, अर्थात महुए के फल की खली रखने को कहा गया इसे मैं फिर से पढ़ देता हूँ दशहरे की बात की यात्रा में मुझे कौवा अर्थात महुवे के फल की खली रखने को कहा गया है यह खली और माचिस अभियान दल के हर सदस्य के पास होगी यदि किसी सांप ने परेशान किया तो इसे बिना देर जलाया जाएगा ताकि इसकी गंध से वे दूर हो जाएं। एक सदस्य पर संकट आते ही दूसरे सदस्य वहाँ पहुँचेंगे और यह प्रक्रिया दोहराएंगे वैसे विकल्प के रूप में मिट्टी का तेल या टायर भी जलाया जा सकता है पर सबसे अच्छा उपाय यही है आपातकालीन परिस्थितियों में पर क्या साँप हमारे पीछे पड़ेंगे यदि हाँ तो जो, जोखिम क्यों उठाया जाए क्यों व्यर्थ ही उन्हें छेड़ा जाए इस पर काफ़ी देर तक हम चर्चा करते रहे राज्य में पैर नदी पर सिकासार बांध है अवकाश के दिन काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग भी होती है मैं अक्सर इस बांध को पार कर उस पार के जंगल में चला जाता हूँ जहाँ विविधता अब भी चरम पर है हाल ही की जंगल यात्रा के दौरान श्री गणेश नामक एक पारंपरिक सर्प विशेषज्ञ मेरे साथ थे मैंने अपने लेखों में उनके बारे में विस्तार से लिखा है उन्होंने हजारों जानें बचाई हैं उनके सैकड़ों चेले हैं इस जंगल यात्रा के दौरान मैंने उन्हें साथ ले लिया वे बता रहे थे कि पिछले सप्ताह एक सत्रह अठारह साल के युवक को पैरावट में एक जहरीले सर्प ने काट लिया था शहर ले जाते जाते देर हो गई सरकारी अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए वापस गांव में भी श्री गणेश वापस गांव में श्री गणेश के पास उसे लाया गया घंटों की अथक मेहनत से उन्होंने उस युवक को बचा लिया पर उनकी अपनी हालत बिगड़ गई मुंह में छाले हो गए जो अभी तक उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे उनका खाना पीना बंद हो गया था उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि साफ बहुत जहरीला था मैंने अपने ज्ञान के आधार पर उन्हें कुछ वनस्पतियाँ बताईं और फिर जंगल में गाड़ी रोक उन्हें चबाने के लिए कुछ जड़ें दीं कुछ घंटों में छालों पर असर दिखने लगा वे बड़े पसंद हुए मैं उन्हें गुरु मानता हूं पर उल्टे वे मुझे अपना गुरु मानते हैं वे चाहें तो जो कहें पर मैं जानता हूं कि मुझे उनके जैसा बनने के लिए कई जन्म लेने होंगे चलिए सिकासार बांध पर लौटते हैं जिन स्थानों में फिल्मों की शूटिंग होती है वहाँ इस बार खाली खाली सा लगा मैंने वहाँ के कर्मचारी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ सांप दिख रहे हैं इसी इसी लोग डर से नहीं जा रहे हैं कुछ देर बाद मैंने यही बात श्री गणेश को बताई तो उन्होंने सिर पकड़ लिया और कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई उन्होंने खुलासा किया कि पंचमी के दिन उनके चेलों ने उन्हें जो सांप भेंट किए थे उन्हें सिकासार के इसी इलाके में छोड़ा गया था मेरे सगे संबंधी यानी ये सांप ऐसा कर रहे हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ ऐसा कहकर वे उस ओर चल पड़े उन्होंने उसी स्थान पर बैठ मंत्र पढ़े और इस उम्मीद में कि शायद कोई सांप आ जाए उनकी योजना उन्हें फिर से पकड़कर पर्यटकों से दूर छोड़ने की थी पर घंटों के इंतजार के बाद भी यह संभव नहीं हो पाया हर साल वनोपज के संग्रह के लिए वनवासी जंगल में आग लगाते हैं योजनाकार यह कह, कह कर किनारा कर लेते हैं कि यह दशकों से चला आ रहा है उसमें जंगल को नुकसान नहीं होता है बल्कि कुछ मामलों में फ़ायदा ही होता है पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है इस आग से बहुत से जीवों पर संकट खड़ा हो जाता है सांप उनमें से एक है ग्रामीण सर्व विशेषज्ञ बताते हैं कि इस आग ने जंगलों से बहुत से दुर्लभ सांपों को खत्म कर दिया है हर साल आग का दायरा बढ़ता जा रहा है और सांपों पर खतरा भी क्रमशः। लेखक कृषि वैज्ञानिक है और वन औषधियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद